श्री राधे शाम श्री राधे बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री इंदिताय गौर हरि वो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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो बिन्द बिहारी <laughs> लाल की जय ओम नमो मो भगवतीय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती नंदनो हृदय यस्यासि यमलगल वाग्म ममृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्व प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक बराकू तस् हरे पदकमल वंदे हम वंदेह श्री श्रीगुरुत्पदकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूप साग्र जाता सह गण सहगण रघुनाथाम तम सजीव साध्वैतम सारधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पदा सहगणलता श्री विशाखाबीतांध से ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मीतुर्म जयता मतस्वपोजरा मनमोहनौ दिव्य बृंदारण्यकद्रथ श्रीमदत्ना सुहासन सौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव प्रेस्टाली सब्यम स्मरा श्रीमरासरसारंभी तक स्वने गोपी गोपी वंशीवट्टटस्थर्ष वेणुस्वैपी गोपीनाथश्रियस्तु अनर्पित चरींच्रिय हरिपुरटुंदरकद संदी सदा हृदय कंद स्फु तश्ची नाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दयाम द्राक दया द्राकृंदावन बिहारी परो मंगल श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ उनकी अंत्य लीला कुछ महीनों के पहले श्री चेतन चरताम्रत उनकी मध्य लीला श्री सनातन शिक्षा पहले रूप शिक्षा फिर सनातन शिक्षा और श्री महाप्रभु का जो मध्य लीला का क्रम था अर्थात जहा श्री महाप्रभु तीर्थ यात्रा करके लौटे उस तीर्थ यात्रा की लीला का वर्णन किया महाप्रभु ने विक्रम संबत पंद्रह में अवतार धारण किया शायद अः चौदह सौ छियासी ईस्वी में शिवन महाप्रभु ने अः पंद्रह सौ छियासी ईस्वी में शिवन महाप्रभु ने अवतार धारण किया पंद्रह सौ बयालीस इसके बाद में अड़तालीस वर्ष की शिवन महाप्रभु की लीला है महाप्रभु की उस अड़तालीस वर्ष की लीला में चौबीस वर्ष श्रीमंद महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे और चौबीस वर्ष आप संन्यास आश्रम में रहे संस ग्रहण करके फिर श्रीमंद महाप्रभु आप इन पीछे के चौबीस वर्षों में छह वर्ष तक कहीं संन्यास ग्रहण करने के बाद में सीधे तीर्थ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु पढ़ा रहे और अब उनका नाम सन्यास ग्रहण करने के बाद में कृष्ण चैतन्य हो गया पहले निमाई पंडित था घर का नाम फिर वो कृष्ण चैतन्य हो गया श्री महाप्रभु की छह वर्ष की जो तीर्थ यात्रा की लीला है उसी का नाम मध्य लीला है श्री वृंदावन दासजी चैतन्य चरित्र के मुख्य व्यास हैं और उन्होंने श्री चैतन्य चरित्र लिखना प्रारंभ किया सब भक्तों के आदेश से परंतु श्री वृंदावन दास जी में नित्यानंद प्रभु के चरणों में आसक्ति का इतना आवेश था कि चैतन्य लीला का वर्णन करते करते अनेक अनेक बार वे श्री नित्यानंद लीला के वर्णन में बह गए और नित्यानंद चरित्र का विशेष रूप से वहां वर्णन होने लगा प्रेम के आवेश में आकर के कई बार लीलाएं क्रांत वित्रांत भी हो गई आगे की लीला पीछे पीछे की लीला आगे तो जिन लीलाओं का श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में चैतन्य भागवत का ही एक नाम था चैतन्य मंगल परंतु तो लोचन दास जी का भी एक चैतन्य मंगल है से कहीं भ्रम नहीं हो जाए इसलिए श्री वृंदावन दास जी का जो ग्रंथ है उसको चैतन्य मंगल न कह करके, उसकी विशेष रूप से प्रसिद्धि हुई चैतन्य भागवत के रूप में तो चैतन्य भागवत में विभिन्न चरित्रों का श्रीमंद महाप्रभु के चरित्र का वर्णन किया गया था परंतु आवेश में क्रांत वित क्रांत खंडित वो ग्रंथ रहा और उसमें अंत्य लीला का वर्णन पूरी तरह से नहीं हो पाया श्रीमत महाप्रभु के अनेक अनेक चरित्र जिनको श्री चैतन्यष्टक में श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया जिनको श्री स्वरूप दामोदर ने अपने कर्चा ग्रंथों में वर्णन किया और जो बिखरे हुए थे ऐसे बहुत सारे चरित्र ऐसे थे जिनका के श्री चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं किया गया जा सका एक तरह से चैतन्य भागवत उसमें भी तीन भाग हैं पर तीन भाग होते हुए भी वो ग्रंथ संपूर्ण श्री चैतन्य चरित्र को प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि आवेश नित्यानंद चरणों में श्री रावन जी का बहुत अधिक रहा इस तरह से वो ग्रंथ यदि समालोचना की दृष्टि से कहा जाए तो श्री चेतन भागवत एक अधूरा ग्रंथ ही रहा उसमें पूरे चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सका इससे बहुत सारे भक्तों की ये अभिलाषा थी कि श्रीमंद महाप्रभु की अंतिम लीला जिस प्रयोजन को लेकर के श्रीमंद महाप्रभु ने अवतार धारण किया था उस प्रयोजन को जैसे महाप्रभु ने भोगा उस प्रयोजन को सिद्ध कर दिया महाप्रभु के अवतार के जैसे तीन प्रयोजन पत्ओं के लीला चरित्र में निरूपण कराए थे कि श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है कि मैं केवल मोहित होता हूं राधिका बेभान हो जाती हैं श्री राधिका अपने सुख का पूरी तरह से शत समर्पित कर समर्पण करती हैं जबकि मैं पूरी तरह से उस सुख का समर्पण नहीं कर पाता हूं और तीसरा श्री कृष्ण मंत्र मन, मन में विचार कर रहे हैं कि मिश्री बन करके जैसे मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्म बन करके के माधुर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता किंचित भेद आवश्यक है सेव सेवा भाव नहीं रहेगा भेद नहीं रहेगा तो आस्वादन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी ऐसी स्थिति में श्री राधे का भाव धारण करके भेद धारण करके कृष्ण कृष्ण का ही आस्वादन लेना चाहते हैं आश्र जाति प्रेम का आस्वादन लेना चाहते हैं तो महाप्रभु के अवतार का यह अंतरंग प्रयोजन था महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन है सामान्य प्रयोजन सामान्य प्रयोजन है युग धर्म का प्रचार कलयुग नाम आधार है और नाम धर्म का संकीर्तन का प्रचार करना यह महाप्रभु के अवतार का एक सामान्य प्रयोजन है महाप्रभु के अवतार का दूसरा एक, एक विशिष्ट प्रयोजन है विशिष्ट प्रयोजन क्या है कि जिस प्रेम का दान श्री कृष्ण रूप में वे नहीं कर सके उस प्रेम का विधिमात्र को दान करते हैं अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना माने मंजरी भाव की जो भक्ति है उसे श्री कृष्ण दान करना चाहते हैं मंजिल भाव की भक्ति को अनर्पिचरी भक्ति को यह उनका विशिष्ट प्रयोजन है और एक तीसरा है अंतरंग प्रयोजन अंतरंग प्रयोजन तीन हैं श्री राधिका के प्रेम की महिमा को अनुभव करना श्री राधिका का जो सुख है उस आश्रय जाती सुख का आस्वादन लेना और श्री कृष्ण का अपना जो सुख है सौंदर्य उसका स्वयं आस्वादन लेना तो आश मिटान स्वरूप श्री कृष्ण के हृदय में तीन जो अभिलाषाएं थी उन तीन अभिलाषाओं को मिटाने वाले स्वरूप तो गंभीर लीला में इस तीसरे स्वरूप को जो उनका श्रीमंत महाप्रभु के अवतार का जो भीतरी प्रयोजन है अंतरंग प्रयोजन है उस अंतरंग प्रयोजन को श्रीमद महाप्रभु की गंभीरा लीला में ही प्रकट किया गया परंतु उस गंभीरा लीला का वर्णन कर सकने में श्री वृंदावन दास जी चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं कर पाए और प्रेम के आवेश में वो ग्रंथ कहीं अपूर्णी रह गया रसकों का स्वभाव है कि वे वर्णन करना प्रारंभ तो करते हैं परंतु वर्णन पूरा होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है में श्री वेणुगी श्याम सुंदर की वेणु माधुरी का वर्णन करना प्रारंभ तो करती हैं परंतु पूरा होगा कि नहीं इसकी किसी को गारंटी नहीं है तत्वर्ण तो मानव धा स्मरण कृष्ण चेष्टतम नाशकन स्मरण विक्षिप्त मनसुंदर तो वर्णन करना प्रारंभ किया है परंतु तो ना शकद वर्णन पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु इनके आवेश में ऐसे आगे श्री बृंदावन दास जी के वे उस नीला का पूरा वर्णन कर सकने में पूरे चरित्र का वर्णन कर सकने में असमर्थ हो गए तब सब भक्तों ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद से यह प्रार्थना की कि कृपा करके आप उस लीला का अंत्य का हमारे सामने विशेष रूप से वर्णन करें तो और जो चरित्र थे शिव चैतन्य महाप्रभु के उनका तो केवल संकेत करके नामोल्लेख मात्र करके छोड़ दिया कहीं कहीं तो एक, एक प्यार आधी आधी प्यार में एक चरित्र का वर्णन करके छोड़ दिया कि भाई पढ़ने ना वहां भागवत में वो लिखे हुए हैं उनका पूरा वर्णन दिया हुआ है परंतु जो चरित्र वहां पर नहीं कहे गए उनको व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया वह श्री चैतन्य चरितमृत के अंत लीला के प्रसंग में उनका वर्णन किया गया ये अंत लीला श्री कृष्ण का राधे का भाव धारण करके अपने माधुर्य का आस्वादन है से चैतन लीला लिल, का चैतन चरतामृत का जो अंत भाग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें ऐतिहासिक क्रम को अपनाते हुए क्रोनोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको अपनाते हुए श्री कृष्ण लीला का व्यवस्थित श्री चैतन्य लीला का व्यवस्थित स्वरूप वर्णन किया गया और श्रीमद महाप्रभु के समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी जितने भी लोग थे इतिहासक्रम में उन लोगों ने साक्षात श्रीमद महाप्रभु का दर्शन करके जो कुछ भी अपने संस्मरण कहीं लिखे उन सारे संस्मरणों को संकलित करके उनको एक व्यवस्थित क्रम में एक महाकाव्य के रूप में श्री कृष्णदास कविराज ने प्रस्तुत किया इसे ऐतिहासिक दृष्टि से श्री चैतन्य चरतामृत एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है और इसकी एक विशेषता जो इतिहासकार है और यहां तक कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस बात को प्रस्तुत किया कि श्री चैतन्य चरतामृत के संदर्भ बहुत अधिक ऐतिहासिक है जहां दूसरे संप्रदायों के चरित्र ग्रंथ अपने चरित्र नायक की महिमा के गायन में इतिहास के साथ में छेड़खानी करते हैं और इतिहास को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं वहां श्री चैतन चरितम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें इतिहास के साथ में छेड़खानी नहीं हुई है या बहुत कम हुई इसलिए एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ग्रंथ अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस ग्रंथ का विशेष रूप से क्योंकि इसमें तिथि वार इत्यादि भी जगह प्रामाणिकता की स्थापना की गई है हीरो वर्षिपनेस में आकर के अपने उपास्य चरित्र नायक उसकी महिमा के गायन के अति उत्साह में आकर के कहीं भी इतिहास के साथ में छेड़खानी नहीं है और एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में इस ग्रंथ को विद्वान विद्वानों ने भी इतिहासकारों ने भी अनेक अनेक जगह प्रस्तुत किया है इसलिए इस ग्रंथ की अपनी महिमा उसी ग्रंथ को प्रस्तुत करने के लिए उसके अंत्य भाव को मुख्यतः चेतन चिंतामृत लिखने का मूल भाव अंत्य भाव ही था और दो उद्देश्य चेतन चिंतामृत के एक तो छो गोस्वामियों का जो दार्शनिक उपासने और, और भक्ति संबंधी जो सिद्धांत था दार्शनिक और औपासनिक दोनों सिद्धांत और साथ ही साथ में भावनात्मक उपासना के तीन पक्ष होते हैं एक होता है मंजरी भाव या भावनात्मक स्वरूप दूसरा होता है उपासना का स्वरूप जहां पर ईश्वर के साथ में साक्षात संबंध स्थापित किया जाए और तीसरा होता है तत्व विचार इन तीनों ही दृष्टियों से फिलोसफिकली तत्व विचार की दृष्टि से उपासना जो भक्ति है उस भक्ति की दृष्टि से उपासना की दृष्टि से और साथ के साथ में भावुकता और भावना और भाव इनकी दृष्टि से तीनों ही दृष्टियों से जो कुछ भी संपत्ति प्राप्त थी उस संपूर्ण संपत्ति के सिद्धांत को एक विश्व कोश के रूप में एनसाइक्लोपीडिया के रूप में एक जगह केंद्रित कर दिया जाए और उसके द्वारा सरलता से संपूर्ण संघ गोस्वामियों ने जो सिद्धांत महा विस्तार द्वारा प्रस्तुत किए उनके जिष्ट को कहीं प्रस्तुत कर दिया जाए उसके सार को प्रस्तुत कर दिया जाए यह एक बहुत बड़ा प्रयास रहा तो चेतन चरितम के लेखन के तीन उद्देश्य रहे पहला उद्देश्य था चरित्र का इतिहास के क्रम बद, के के अनुसार क्रमबद्ध दोष से दूर होकर के क्रम से श्री चैतन्य चरित्र का निरूपण किया जाए क्रमिक चैतन्य चरित्र की पूर्णता का स्थापन उद्देश्य चरतामृत का दूसरा उद्देश्य था कि श्री चैतन्य चरित्र के माध्यम से चैतन्य सिद्धांत को संपूर्ण श्रीमद महाप्रभु का जो दार्शनिक और औपासनिक और भावनात्मक तीनों पक्षों को पूरी तरह से प्रस्तुत किया जाए यह उसका दूसरा उद्देश्य था और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था कि चैतन चरित्र के जो अंश छूट गए हैं और बिखरे पड़े हैं उन सबों को सूत्रबद्ध करके उनको एक साथ प्रस्तुत किया जाए विशेष रूप से अंत लीला जो अछूती है उस अछूती अंत अंत लीला उसका विशेष रूप से एक विवरण प्रस्तुत किया जाए तो ये तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्री चैतन चैतामृत ग्रंथि की रचना की गई चैतन्य चरित्र का क्रमब्ध चैतन्य सिद्धांत का एंसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश रूप में श्री चैतन्य चैतामृत स्थापित हो जाए और छूटे हुए चैतन्य चरित्र उनका पुनः संकल संकलन करके उनका पुनरुद्धार किया जाए ये तीनों उद्देश्य श्री चैतन चर्ता के द्वारा यहां प्रस्तुत किए गए इसलिए अंत लीला बहुत महत्वपूर्ण लीला है और इसमें इन तीनों ही पक्षों को की पूर्णता विशेष रूप से प्राप्त प्रस्तुत की गई और ये चैतन चर्ता का मुख्य प्रशंसनीय विवेचनीय है जिसमें इतिहास के साथ में भी कम से कम छेड़खानी की गई है इसी पृष्ठभूमि में श्री लीला का निरूपण कर रहे हैं अंत लीला का तात्पर्य महाप्रभु की 18 वर्ष की लीला जहां महाप्रभु लगभग क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके आप एक जगह श्री जगन्नाथपुरी में ही रहे और एक वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर के व अठारह वर्ष तक एक स्थान पर रह करके श्रीमद महाप्रभु ने एक छोटी सी कोठनी में जो परम परम आनंद का अनुभव किया और राधाभाव में श्री कृष्ण आस्वाद को जैसे प्राप्त किया शब्द स्पर्श रूप गंध कृष्ण के उनका जैसे आस्वादन प्राप्त किया आस्वादन को तो यहां उसका चरवण किया जा रहा है और उसके जो विशेष पक्ष हैं उनको विशेष रूप से उद्घाटित किया गया क्योंकि कोई दिखाए नहीं तो दिखता नहीं है सुनाए नहीं तो सुन, सुनने में नहीं आता है इसलिए उसका चरवण भी किया गया है उन सिद्धांतों का विश्लेषण भी कथा कही गई है कथा के साथ साथ उसमें सिद्धांत जो है उनको वर्णन किया गया और सिद्धांत का विश्लेषण उनका चरवण भी रस चरवण भी किया गया चरवण बहुत बड़ी चीज है यदि कोई गंदेरी ईख उसको लेकर के जीप से चाटे तो क्या स्वाद आएगा क्या जब तक दांत के बीच में रख करके कुचला नहीं जाए उसका रस नहीं चूसा जाए तब तक स्वाद नहीं आता है ऐसे ही चलवर करने की आवश्यकता है जो घटना घटी उसमें क्या सिद्धांत निकला और सिद्धांत की में क्या विशेषता है इन तीन पक्षों को जब प्रस्तुत किया जाएगा तब वसु तो सामने अत्यंत अत्यंत प्रकट होकर के सामने आएगी और इसी दृष्टि से यहां वंदना कर रहे हैं <laughs> कि पंगुम लंघे ते शैलमूगम आवरते श्रुति यम वंदे कृष्ण चैतन्य ईश्वरम श्री चैतन्य महाप्रभु की जय उनकी अंत लीला की जय के पंगुम लंघे शैलम श्री कृष्ण कृपा ईश्वर की कृपा इतनी महमू और महिमाशाली है कि ईश्वर की व्याख्या करते समय तीन परिभाषाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ईश्वर की एक परिभाषा है सृष्टि पालन संहार करने वाला आदिकारण उसको ईश्वर कहेंगे जी ओ डी जनरेटर ऑपरेटर और वो करके जो विराजमान एब है उसी का उसको गॉड कहेंगे परंतु ये परिभाषा समझे कि खूब प्रसिद्ध है परंतु ये मुख्य परिभाषा नहीं ये ईश्वर के एक अंश को प्रस्तुत करने वाली है ईश्वर की एक दूसरी परिभाषा कही गई वो कही गई कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष योग दर्शन में पातंजल योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा कही दी गई कि ईश्वर कौन है जो क्लेश कर्म और विपाक इन तीन वस्तुओं से जिसका स्पर्श नहीं है क्लेश पांच है अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश है योग शास्त्र में अविद्या का तात्पर्य है देहाध्यास दे ही मैं हूं इसलिए देही के सारे धर्म देह का जो कष्ट है उसको अपना मान लेना भ्रम के कारण आत्मा का निस्वरूप तो सचित आनंद रूप है पंत देह के धर्मों को वो अपना मान लेता है जैसे एक चंद्रमा है आकाश में उसको हम कहेंगे नवचंद्र दूसरा चंद्रमा उसका व्यू रूप होकर के कहीं जल में सरोवर में दिख रहा है तो सरोवर में जो चंद्रमा दिख रहा है जो किरण है वो उसका ये एक व्यूह है किरण कहीं सरोवर में जलचंद्र के रूप में भी अपने आप को प्रकट कर रही है यह जलचंद्र क्या है वो जलचंद्र हो गया अभिमान आकाश का चंद्रमा हो गया मूलीश्वर ब्रह्म उसका एक अंश हो गया किरण छोटा सा अंश वो हो गया जीव जीव के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जलचंद्र जो दिख रहा है वो जलचंद्र हो गया अहंकार अब जलचंद्र भी है जल में तो जल हो गया उपाधि अब वायु चल रही है हवा चल रही है हवा चलने से लहर उत्पन्न हुई वायु ही हो गया अध्यास या अज्ञान तो जल हिला है मान उपाधि हिल रही है उपाधि हिलने से अभिमान रूपी जल चंद्र ने यह माना कि मैं हिल रहा हूं उस जलचंद्र के हिलने से किरण भी सीधी आ रही है कहीं टेढी नहीं हो रही है सीधी आ रही है रण मान रही है कि मैं हिल रही हूं और जब अपने को आकाश का चंद्रमा देख रहा है नवचंद्र देखता है तो नवचंद्र भी यदि ये मान ले कि मैं हिल रहा हूं तो इसी का नाम है ऐसा होगा नहीं है नवचंद तो नवचंद्र है पंत जल को हिलता हुआ देख करके उस चंद्रमा को अहंकार को हिलता हुआ देखते हुए मानो आकाश के नवचंद्र स्थानीय जो जीव है जीव जिनको ही मान ले जीव और किरण इनको एक मान ले। तो नवचंद्र स्थानीय जो जीव है वो अपने आप को हिलता हुआ मान लेता परंतु तो नवचंद्र हिल है नवचंद्र का बिहुरूप किरण हिल है हिल रहा है अभिमान जलचंद्र और जलचंद्र भी नहीं हिल रहा है भी स्थिर रहता यदि उपाधि नहीं हिलती जल नहीं हिलता और जल तब तक, तक नहीं हिलता जब तक वायु नहीं चलती तो वायु चलने से जल हिला जल चलने से जलचंद्र हिला जल चंद्र को हिलता हुआ देख करके नवचंद्र ने यह भ्रम पैदा कर लिया कि मैं तो कांप रहा हूं ऐसे ही जीवात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है परंतु शुद्ध बुद्ध मुक्त जीवात्मा अहंकार जो कि अज्ञान के कारण माया के कारण हवा के कारण जो जल हिल रहा है उस उपाधि के हिलने के कारण अभिमान यह मान बैठा कि मैं हिल रहा हूं उसको हिलते हुए देख करके कभी जो नवचंद्र है उस नवचंद्र को यह पता लग गया कि मैं हिल रहा हूं परंतु चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है उसको यह भ्रम नहीं होता ऐसे ब्रह्म को यह भ्रम नहीं है कि मैं कभी हिंदा ब्रह्म सर्वदा सर्वदा निर्विकारी है परंतु उसके अंश से प्रकाशित होने के कारण जीव क्योंकि अल्प सामर्थ्य वाला है है, इसलिए उसको भ्रम हो गया जीव सच्चित आनंद है परंतु तो अनुसचित आनंद है जीव की अपेक्षा माया अधिक बलवान है इसलिए जीव को माया विमोहित कर सकती है परंतु तो ईश्वर को विमोहित नहीं करती है जैसे मायावी की माया जादूगर का जादू दर्शक को तो विमोहित करता है परंतु तो जादूगर को मोहित नहीं करता है ऐसे ही ब्रह्म की माया जीव को तो मोहित कर लेती है परंतु तो वह मायापति को मोहित नहीं करती है मायापति उस समय सदा ही निर्विकार रह करके निर्विकार उसका स्वरूप बना रहता है जीव का भ्रम के कारण मैं दे हूं यह विकारी स्वरूप सामने आ जाता है माया तो विकारी है यह उपाधि तो विकारी है ये तीनों में मूलभूत अंत तो ईश्वर की तीन परिभाषाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं पहली परिभाषा उसको हम समझी गए कि जो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है जीओडी गॉड सृष्टि पालन संवार करने वाला है वो ईश्वर है दूसरी जीव की परिभाषा भी योगशास्त्र में कि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरा पुरुष विशेष क्लेश जो है वे पांच हुए इनमें पहले क्लेश का वर्णन हो गया अविद्या अविद्या माने जिसको अध्यास की प्राप्ति हो रही है दूसरा क्लेश आया अब अस्मिता ये अस्मिता ही मुख्य वस्तु है क्योंकि ग्यारहों इंद्रियां अहंकार रूपी बारहवीं शैया के ऊपर ही शयन करती है इसलिए सारी वस्तुओं का आधार सारी वस्तुओं की शैया वह अहंकार है द्वादशमित्य माहु, जो ग्यारह विषय हैं वे द्वादशवी बारहवीं अहंकार के ऊपर ही आश्रित होकर के रहते हैं दस इंद्रिया और अहंकार को एक और मान लिया ये ग्यारह की ग्यारह वस्तु ये आ, मन को एक और मान लिया मन बुद्धि चित्त इनको एक करके मान लिया तो ये ग्यारह हो गए परंतु ये ग्यारह कहा रहते हैं बोले बारहवीं वस्तु में रहते जीव का अहम दो प्रकार का है एक अहम है स्वरूप अहम दूसरा अहम है काले कोटि का अहम स्वरूप अहम तो कभी त्याग हो नहीं होगा नहीं जीव स्वरूप है नित्य दास मैं कृष्ण दास हूं मैं सचित आनंद हूं यह अहम कभी नष्ट नहीं होगा ये सदा बना रहेगा परंतु कार्य कोटि का जो अहम है मात्रत्व से उत्पन्न होने वाला जो अहम है वह अहम विनाश करने योग्य है मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं बूढ़ा हूं मैं विद्वान हूं मैं मूर्ख हूं मैं धनवान हूं ये जो अहम है कार्य कोटि का जो अहम है वो कार्य कोटि का अहम अलग है और स्वरूप कोटि का तत्वमसी मास में इस कोटि का जो अहम है वो स्वरूप कोटि का अहम अलग वस्तु है वो अहम नष्ट नहीं होता है कार्य कोटि का अहम ही कहीं विनाश किया जाता है और जितनी भी चोट है वो कार्य कोटि के अहम के ऊपर है इस अहम में ही ग्यारह वस्तुएं आकर के रहती हैं पंच तत्व पंचमहाभूत हरे कृष्ण पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक अहंकार कुल तो मिलाकर के ये सब एक वस्तु हैं एकादशम द्वादशम एक माहु बारहवीं जो वस्तु है वही ग्यारह वस्तुओं की शैया हो करके विराजमान है तो दूसरे प्रकार का क्लेश हुआ अहम पांच क्लेश हैं अविद्या अस्मिता अविद्या का तात्पर्य है कि देहाध्यास देहाध्यास कहा रहेगा दूसरी वस्तु तो अस्मिता में रहेगा जब अस्मिता आएगी तो उससे तीन वस्तु तो आएंगी राग द्वेष और अभिनवेश राग का तात्पर्य है मुझे जो सुख मिल रहा है वह सुख मिलता रहे मुझे जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, वे कहीं कम नहीं हो जाएं। यह है राग। प्राप्त सुविधाएं मिलती रहे इनको हम राग कहेंगे द्वेश किसको कहेंगे यदि प्राप्त सुविधाओं में कहीं कलटेल होता है कोई चीज काटा छाटी होती है कम होती है तो उसको पसंद न करना इसका नाम है द्वेष और अविवेश का तात्पर्य है वस्तु का यद्यपि भोग नहीं किया जा रहा है भोग न करते हुए भी उस वस्तु में चित्त लगा रहे बैंक में पैसा जमा है उसका भोग थोड़ी कर रहे हैं भोग होगा कोई दूसरा पर फिर भी संतोष है। हाँ हमारा बैंक में इतना पैसा जमा मेरे पास में जमा हुआ और मेरे पास में उसका मैसेज आ गया है बैंक से, ठीक तो ये है अम्न इसको कहेंगे अग्निविश जिस वस्तु का उपयोग नहीं किया जा रहा है फिर भी उसमें चित्र लगा रहा तो ये पांच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग मन प्राप्त वस्तुओं में की निरंतरता बनी रहे द्वेश यदि उनमें घटता है कोई वस्तु तो उसको पसंद न करना और अभिनिवेश मन भोग न करते समय भी उनका चिंतन करते रहना ईश्वर में ये पांचों क्लेश नहीं है ईश्वर किसको कहा जाएगा जिसमें यह पांच क्लेश नहीं है अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनवेश ये नहीं है अब दूसरी वस्तु है कर्म ईश्वर में कर्म भी नहीं है कर्म किसको कहेंगे श्री बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण भाष्य में यह सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कर्म का तात्पर्य है प्राक अभाव अनादि विनाशी कुंभ प्रयत्न निष्पात भोग साधन पांच गुण बताए कर्म के कर्म का पहला गुण बताया अनादि कर्म अनादि और जीव कर्म नाम किसी शक्ति की ओर भी आसक्त हो जाता है ईश्वर का ही एक व्यू है कर्म माया का ही एक व्यू है व्यू होने का मतलब स्वरूप नहीं व्यू मैने उसका कहीं पर है जैसे राजा का व्यू है मंत्री सेना कोश सचिव गुप्तचर ये राजा के ब्यू हैं पंथ राजा नहीं है मंत्री को राजा नहीं कहेंगे सेना को राजा नहीं कहेंगे राजा के व्यू हैं इसलिए वैष्णव मत में और अद्वैत मत में केवल केवलाद्वैत में जो मूलभूत अंतर होता है वो मूलभूत अंतर यही है कि केवल केवलाद्वित में ब्रह्म को ही सब कुछ कह दिया गया जबकि वैष्णव मत में जीव जगत और ईश्वर इनमें जीव और जगत को ब्रह्म न कह करके ब्रह्म की शक्ति कहा गया शक्ति को हम व्यूह कहेंगे शक्ति को हम भगवान नहीं कहेंगे ये दोनों में मूलभूत अंतर हो जाएगा वैष्णव शक्ति को मानते हैं शक्ति शक्तिमान ईश्वर शक्तिमान है जीव शक्ति है सामान्य तौर पर शक्ति शक्तिमान को एक कह दिया जाएगा परंतु तत्व चिंतन की दृष्टि से जहां विचार आएगा वहां शक्ति के दोष शक्ति में रहेंगे शक्तिमान में दोष नहीं आएंगे यदि स्वरूप द्वैताद्वैत मान लिया जाए स्वाभाविक द्वित द्वैताद्वैत मान लिया जाए तो स्वाभाविक द्वैताद्वैत मानने पर जगत के दोष जीव के दोष ईश्वर में भी पहुंच जाएंगे यदि स्वरूप था सोना ही कुंडल बना तो कुंडल में जो दोष है कुंडल के सोने में जो कम कैरेट हैं या ज्यादा कैरेट है जो जो भी हो तो वो दोष सारे के सारे ही ईश्वर में आ जाएंगे इसलिए वैष्णवगण स्वरूप भेदाभेद नहीं मानते हैं स्वरूप दैता दैत्य नि मानते हैं स्वरूप ही बना जबकि शंकराचार्य भगवतपाद या जो अन्य शैव दर्शन के प्रति दर्शन इत्यादि का जो भेदा भेद है उसमें प्रतिज्ञा दर्शन के भेदाभेद में ब्रह्म ही शिव ही जगत के रूप में परिणत हुए ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ ऐसा मानने पर जगत के दोष ब्रह्म में पहुंच जाएंगे सोना खोटा है तो सोने का जो पासा था उसमें भी खोट मान दिया जाएगा उसमें भी खोट यदि खोट दिख रहा है तो पासे में भी वो दोष मान दिया जाएगा इसलिए स्वाभाविक वेदावेद वेदा नहीं मान करके श्रीमद महाप्रभु ने एक सिद्धांत स्थापित किया वह सिद्धांत स्थापित किया अचिंत्य वेदा, वेदा, वेदा। शक्ति तो है परंतु शक्ति के दोष होने पर भी शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाएंगे शक्ति के दोष शक्तिमान में नहीं पहुंचेंगे तो शक्ति शक्तिमान रूप में वो तो कर्म जो है वो कर्म भी भगवान का एक व्यूह है भगवान की एक शक्ति है भगवान की माया शक्ति का एक अंश है कर्म भगवान की शक्ति हुई माया माया का एक अंश हुआ कर्म तो कर्म की परिभाषा दे रहे थे कर्म कैसा है अनादि है तो अनादि भगवान की शक्ति अनादि है नष्ट होने वाली नहीं है वो भी ट्रंगल है अनादि फिर अनादि विनाशी कर्म की एक विशेषता है अनादि होने पर भी वो विनाशी है ज्ञान के द्वारा कर्म का नाश हो जाएगा भोग के द्वारा कर्म का नाश हो जाएगा तो अनादि विनाशी ये दो गुण हो गए कर्म के पिक्री साहब जो गुण है वो है प्राग अभाव कर्म का फल अभी नहीं दिखेगा, जब कर्म फल देगा तब कर्म का फल दिखेगा प्राक अभाव कर्म मैं प्राग अभाव का गुण विद्यमान है प्राग अभाव का मतलब है कि जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा हुआ था परंतु तो बीज में नहीं दिख रहा था वृक्ष जब पैदा होगा तब वृक्ष दिखेगा जबकि था उसमें किसी छोटे से बालक में अभी दुग्ध मुख जो बालक है दूध पी रहा है मां का ऐसा जो बालक है उसमें पिता के सारे गुण विद्यमान परंतु तो अभी प्रकट नहीं है छोटी सी बालका में मातृत्व के सारे गुण विद्यमान है परंतु तो अभी प्रकट नहीं है बाद में समय आने पर ये गुण प्रकट हो जाएंगे बीज है बाद में आने पर पेड़ पैदा हो जाएगा इसको कहते हैं प्राग अभाव तो कर्म का तीसरा गुण हुआ प्राग अभाव अनादिंग विनाशी प्राक अभाव अब कर्म का एक चौथा गुण है वो चौथा गुण है कर्म जड़ है पुंभ प्रयत्न निष्पाद्य कर्म सदा किया जाएगा किसी पुरुष के द्वारा किसी चेतन व्यक्ति के द्वारा चेतन जो आत्मा पुरुष है उस आत्मा पुरुष के द्वारा चेतन के द्वारा वह किया जाएगा पुंभ प्रयत्न निष्पाद्य ये चौथा गुण हो गया और पांचवा कर्म का जो गुण है वो पांचवा कर्म का गुण है कि भोग हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोग की प्राप्ति होगी ये पांच गुण जिसमें विद्यमान हो उसको कहेंगे कर्म ईश्वर में कर्म भी नहीं है लो साहब योगशास्त्र ने कहा क्लेश कर्म विपाक उनमें पांच क्लेश नहीं है अविद्या अभिनवेश पांच दोष नहीं है कर्म नहीं है माने कर्म के पांचों जो फीचर्स हैं वो ईश्वर में नहीं दिखेंगे अनादि विनाशी प्राक अभाव पर कुम प्रयत्न निष्पाद्यता और भोग का कारण कर्म के अनुसार फल प्राप्त हो बंधन को उत्पन्न करने वाला हो ये ईश्वर में ये पांच गुण नहीं है तो क्लेश कर्म विपाक कर्म ये दो चीज नहीं है अब आया विपाक ईश्वर में विपाक नाम की चीज भी नहीं है भाई ईश्वर कर्म तो कर रहा है सृष्टि पालन संवाद कर्म तो है ही है यह कैसे कह सकते हो तो ईश्वर में कर्म नहीं है तो कर्म होने पर भी ईश्वर में विपाक नहीं है हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल होगा एक्शन है तो रिएक्शन होगा पंत ईश्वर में सृष्टि पालन संहार उनकी रास बैशी बादल सारी लीलाएं विद्यमान हैं पंत उनका विपाक उनमें नहीं विपाक का मतलब है कि संचित क्रियमान और प्रार्थ इन तीनों कर्मों का बंधन ईश्वर में नहीं है संचित कर्म कैसा जैसे तरकस में रखा हुआ तीर क्रियमा कर्म कैसा जैसे धनुष के धनुषा हुआ तीर पर छूटा नहीं अभी चाहेंगे तो छोड़ेंगे नहीं चाहेंगे तो फिर वापस उसको उतार भी लेंगे क्रियमान परंतु तो प्रार्ध प्रार्ध का मतलब है छूटा हुआ तीर उसको नहीं रोका जा सकता है परंतु ईश्वर और ईश्वर की भक्ति प्रारुब्ध का भी नाश कर सकने में समर्थ है इसलिए ईश्वर तीनों कर्मों का तीनों प्रकार के जो कर्म हैं जो संचित बीज और क्रीमन तीनों प्रकार के जो कर्म हैं उन तीनों प्रकार के कर्मों को समाप्त कर सकने में और उनके इनके स्पर्श से रहित है तो श्री योग शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा दी गई कि क्लेश कर्म विपाक और आशय चौथी चीज आई क्लेश कर्म विपाक तीन चीज हो गई विपाक माने संचित क्रिया और प्राप्त कर्मों से ईश्वर बधा हुआ नहीं है अब चौथी चीज आई आशय ईश्वर में आशय भी नहीं है, अर्थात वो क्योंकि स्वयं पूर्ण है इसलिए न तो ईश्वर की कोई इच्छा है न सृष्टि करने में ईश्वर का कोई प्रयोजन है उन महाशय जी को क्या जरूरत तो अपने भयकुंठ में गोलक में खूब आगहन कर रहे हैं उनको सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी ने सृष्टि क्यों बनाई श्री जी ने कहीं प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मन कथम भगवत चंद्रमा से अभिकारण लीले अब आप युज निर्गुण से गुण क्रिया ईश्वर ने गुण क्रिया सृष्टि की तृतीय स्कंध में सातवें अध्याय में कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की क्यों की एक पुष्प प्रस्तुत कर दिया बोले ईश्वर ने लीला सृष्टि की बोले यह भी नहीं मानेंगे गलत लीला सृष्टि इसको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि तो लीला सृष्टि का मतलब है कि बालक में कहीं कोई कमी थी उसने उस कमी को पूरा करने के लिए या तो अन्य बालक को उसने बुलाया या अन्य बालक के बुलाने पर वह खेल में सम्मिलित हुआ कोई कोई कार्य होगा इसमें लीला ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा था नहीं और ईश्वर में अपने आप में कोई कमी नहीं है इसलिए लीला लीला पूर्वक सृष्टि भी नहीं मानी जा सकती है सृष्टि का कारण क्या है सर अब ये समस्या उत्पन्न हुई कि सृष्टि इस क्योंकि इसका एकमात्र उत्तर सही उत्तर मिलता है कि हम शरीय के जीवों को कृतकृत्य करने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की भगवान को अपनी सृष्टि के लिए सृष्टि करके यहां आने की जरूरत नहीं थी भगवान को अवतार ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी उन्होंने जो अवतार ग्रहण किए वो तत्वतः हम सरी के जीवों को अपनी लीला दिखा करके चिन्मय लीला के द्वारा संसार की निवृत्ति करने के लिए उन्होंने अपनी जगत की सृष्टि की तो जीव कल्याणार्थ भगवान की सृष्टि है भगवान की सृष्टि निज प्रयोजन के लिए नहीं है वे तो आत्माराम पूर्ण काम है उनमें कोई कमी है ही नहीं जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने सृष्टि की बड़ी सुंदर परिभाषा ईश्वर की यह दूसरी परिभाषा भी बड़ी अच्छी थी पहली परिभाषा थी सृष्टि पालन संहार का निमित्त उपादान उसको हम ईश्वर कहेंगे वेदांत की दृष्टि से कहेंगे निमित्त उपादान और की दृष्टि से कहेंगे कि जो सृष्टि का निमित्त कारण है उपादान कारण प्रकृति है वेदांत में और वैदिक में जो अंतर है वो अंतर यही है कि वेदांत उसे कहेंगे जहां पर कुम्हार मिट्टी और चाक तीनों चीज एक हो उसका नाम है वेदांत जहा मिट्टी अलग है कुम्हार अलग है उसको हम वैदिक तो कहेंगे परंतु वेदांत नहीं कहेंगे वेदांत तभी होगा जबकि अभिन्न निमित्तोपादान होगा मिट्टी कुम्हार और चाक, इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब एक हो उसको हम कहेंगे वेदांत जहां पर ऑब्जेक्ट अलग वस्तु हो सब्जेक्ट अलग वस्तु हो और इंस्ट्रूमेंट अलग वस्तु हो वो वैदिक तो है सांख्य दर्शन तो है पर नहीं है वेदांत वहां होगा जहां पर के शक्ति शक्तिमान संबंध स्थापित करके भगवान के जगत की सृष्टि को माना जाए अभिन्न निमित्तोपादान अन्य जितने भी दर्शन है वे सब कहीं ईश्वर को जगत का रचनाकार क्रिएटर तो मानते हैं परंतु ईश्वर ही जगत बना ऐसा नहीं मानते चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे अन्य जितने भी दर्शन हैं, सांख्य दर्शन वे सब ईश्वर को जगत का कारण तो मानते हैं परंतु जगत का कारण मानते हुए भी ईश्वर ही जगत बना मिट्टी भी भगवान और कुमार भी भगवान ऐसा जो मानेगा उसको हम वेदांत कहेंगे मिट्टी को ये अलग है भगवान बनाने वाला है क्रिएटर है वहां पर हम उसको आस्तिक तो कह देंगे परंतु उसको वेदांत नहीं कहेंगे आस्तिक वेदांत अलग चीज है और आस्तिक होना अलग वस्तु ईश्वर में विश्वास करना एक अलग वस्तु है और वेदांती होना वो अलग वस्तु है जितने भी वैष्णव दर्शन है से किंचनों इस आधार को ग्रहण करके निरूपण करते हैं परंतु ईश्वर ही जगत के रूप में परिणत हुआ यह हो जाएगा भ्रम के कारण भेद दिख रहा है ये हो जाएगा कहीं केवल अद्वैत जबकि वैष्णव मत ये कहेगा कि भगवान में अचिंत शक्ति है और अचिंत शक्ति होने के कारण अपने ब्यूरूप माया के द्वारा भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं सेठ जी तो बैठे हुए हैं आनंद से अपने एसी रूम में और नौकर घर में झाड़ू दे रहा है पुताई कर रहा है जो छीटा पड़ेंगे वे के ऊपर पड़ेंगे सेठ जी के ऊपर नहीं पड़ेंगे ऐसे ही माया के द्वारा सृष्टि कराई जा रही है परंतु कहलाएगी वो सृष्टि ईश्वर की सेठ जी की पांत माया के दोष ईश्वर में नहीं पहुंचेंगे क्योंकि व्यूह माना जीवन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है करने वाला सब ईश्वर है कहलाएगा ईश्वर का कार्य परंतु जीव के दोष जीव में रह जाएंगे जीव के दोष ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे इस प्रकार कहीं शक्ति परिणाम इनको मानते हुए शक्ति को भी भगवान का पूर्ण स्वरूप न मान करके भगवत स्थानीय मान करके जहां शक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा शक्ति को भगवान का व्यूह मान करके जहां कार्य किया जाएगा वहां शक्ति के दोष शक्ति में ही रहेंगे व्यूह के दोष व्यूह में रहेंगे यदि कोई कांस्टेबल गलती कर का रहा है तो उसको दंड मिलेगा तब दंड मालिक को नहीं मिलेगा परंतु कॉन्स्टेबल ने जो अच्छा काम किया है उसका पुरस्कार उसका फल माल्य को मिलेगा कहलाएगा साहब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो भगवान के व्यू रूप में जीव और जगत है स्वरूप शक्ति है उस स्वरूप शक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और उसके द्वारा श्री ईश्वर सारा कार्य कहलाएगा अभिन्न निमित्तोपादान ईश्वर का ही परंतु क्योंकि व्यूह बीच में है इसलिए व्यूह के दोष व्यूह में ही रह जाएंगे ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे तो भगवान की इसी जो गुण हैं उन गौ के कारण वो जगत का सृष्टा है ये ईश्वर की एक परिभाषा हुई सृष्टि पालन संवार करने वाला दूसरी जो परिभाषा दी इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है वो है योग की परिभाषा कि क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे इनसे होने वाला जो अपरात है वही ईश्वर है ये दूसरी परिभाषा हुई बंद ये भी ईश्वर के एक अंश को प्रस्तुत करती है उसके माधुर्य अंश को प्रस्तुत नहीं करती है उसके ऐश्वर्य अंश को ऑपुनेस को प्रस्तुत कर रही है इसलिए वैष्णव ने ईश्वर की एक तीस भी परिभाषा दी, जो पूर्ण परिभाषा है और वो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इसमें सब कुछ आ गया इसमें माधुर्य आ जाएगा ईश्वर ईश्वरी भी आ जाएगा और अभिन्न शक्ति उपादनता निमित्तो अभिन्न निमित्तोपादानता ये तीनों गुण इस परिभाषा में आ जाएंगे कि अकर्तुम कर अन्य करतुम सर्व समर्थ सारी समर्थ है परंतु प्रेम में के वे शिवप्रियाओं के सामने अंजलि बांध करके खड़े हैं और प्रिया की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं निस्वरूप की कृपा भी प्राप्त करते हुए विराजमान हैं तो इसी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व जो ईश्वर की मुख्य परिभाषा है उस मुख्य परभाषा को आधार बना करके यहां मंगलाचरण किया गया लाल की जय के शिवृंदावन बिहार लंग गिरी यृपा तम हम बंदे परमानंद माधव श्री श्रीहस्वामीपाद ने श्रीधरी टीका के प्रारंभ में ये मंगलाचरण दिया श्रीधर स्वामी का श्लोक तो है ही उसी के भाव को लेकर के श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि पंगुम लंघयते शैलम जो पंगु को लंगड़े व्यक्ति को भी लंघयते शैलम पर्वत उलंघा देता है कर्तुम अकर्तुम अंधथा कर तुम अब पंगु जो होने वाला है उसको न होने दे जो न होने वाला है उसको होने दे जिस कार्य से जो हो रहा है वैसा ना हो करके तीसरा कार्य बन जाए ये तीनों गुण जिसमें विद्यमान है कर्तुम अकर्तुम और अंध था जो हो रहा है उसको न होने दे जो न होने वाला है उसको कर दे और जो कर रहा है उसके साथ में कोई तीसरा कार्य भी कर दे उसका नाम है अंधा कर तुम होने वाला है कुछ है? हो जाए वो भी हो जो हो करना वाला करने वाला है वो भी हो जाए और इसके अतिरिक्त और भी साइड इफेक्ट के रूप में बहुत सारी चीजें रूप में भी हमको साथ में साइमल्टेनियसली प्राप्त हो जाए एक साथ में एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु भी प्राप्त हो जाए ये जिसमें गुण विद्यमान हैं उसका नाम ईश्वर है और उसी अन्य था तो जो गुण है उस अन्य कर्तुम गुण को या कर्तुमा अकर्तुम सारे गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पंगुम लंग शैल एक लंगा भी पर्वत को पार कर जाए जाएकम आवर्ते श्रुतिं जो गुरा है वो आवर्ते श्रुतिं वेदों के तत्व की व्याख्या करने लग जाए वाह वाह आता कुछ भी नहीं है मूर्ख है मूर्ख है बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है परंतु बोले ही नहीं बल्कि ऐसे व्याख्या करे कि आवर्म श्रुतियों का व्याख्यान भी वह करते हुए विराजमान हो जाए कृपा तमाम बंदे कृष्ण चैतन्य ईश्वरम जिनकी कृपा से उन कृष्ण चैतन्य ईश्वर उनकी हम वंदना कर रहे हैं ऐसे वंदना कर रहे आगे बंदना करके आगे कह रहे हैं ये अंत लीला प्राण कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुहु, कृपा ये दान संत संतु अवलंबन के दुर्ग में पथिमेन्धस्यो में श्री भगवत नीला रूपी दुर्गम पथ को पथ पर चला तो मार्ग भी दुर्गम है और मैं कहता हूं कर्ता कैसा हूं बोले अंधस्य हो अंधा व्यक्ति हो एक आंख को एचकतानो और दूजी कल नहीं बंद और मोरगे दौड़ दो, दो तो भजराव गोविंद <laughs> तो वो नीचे गिरे गिरेगा ही गिरेगा परंतु यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि दुर्गम तो मार्ग है और मैं अंधावी हूं तो दुर्गमे पथी मार्ग दुर्गम है मैं अंधस्य मैं अंधा हूं और स्खलित पादगते हु और पैर में लचका और है स्खलत पाद पाद गति है परंतु तो यद कृपा यष्टान जिन संतों ने श्री गुरुदेव ने कृपा करके मुझे लकड़ी प्रदान कर दी ये दान कर दिया ऐसे संत संतो तो संत ही मेरे एकमात्र अवलंबन हैं, उनकी कृपा के बल पर आगे यह कार्य मैं प्रस्तुत करने के लिए कहीं साहस धारण करके विराजमान हुआ हूं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इन छह गोस्वामियों का नाम मात्र ले, ले। तो यह विधनाश और अभिष्ट पूरा केवल नामोच्चारण मात्र करने से भक्ति की प्राप्ति होती है इनकी इसलिए कोई भी भक्ति कार्य करने के लिए विराजमान होते हैं सेवा का कार्य प्रभु करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो जो शिष्टाचार की परंपरा है गौरियों में वो शिष्टाचार की परंपरा ये है कि वे षठ गोस्वामियों का नाम अवश्य ग्रहण करते हैं और उनकी वंदना करके प्रवृत्त होते हैं क्योंकि इनके नामोच्चारण में ये सामर्थ्य है श्री रूप सनातन के षठ गोस्वामियों के नामोच्चारण करने मात्र से भी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है इन छो गुरुजनों का चरण बंदन करके घ्न नाश और अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी अब अपने इष्ट की वर्णना कर रहे हैं संबंध तत्व श्री कृष्ण है वे कृष्ण किसको कहेंगे बोले कृषि भूवाचको शब्द राष्ट्र निर्वृत्ति वाचक पर ब्रम कृष्ण थे कृष्ण धातु का अर्थ है सत्ता और कृष्ण धातु का एक दूसरा अर्थ होता है आकर्षण कृष धातु दो अर्थों में आती है सत्ता के अर्थ में कृषि भू भू माने सत्ता तो कृषि कृष धातु जो है वो सत्ता के अर्थ में आएगी जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है यदि वो अपनी दृष्टि हटा ले तो किसी की सत्ता नहीं रहेगी प्रलय हो जाएगा इसलिए कृष धातु का एक अर्थ हुआ सत्ता कृष्ण धातु का दूसरा अर्थ है आकर्षण अर्थात कृष्ण रूप ऐसा है जो आत्मा रामगणों को भी आकर्षित करने वाला है आत्मा रामगण की व्याख्या सनातन शिक्षा में खूब बड़े विस्तार पूर्वक की जा की जा चुकी है मोटे तौर पर आत्मा का अर्थ है शरीर को ही आत्मा मानने वाला हम शरीर का मेरे शरीर का जो शरीर को ही आत्मा मान रहा है आत्मा का दूसरा अर्थ है योगी जो कहीं चित स्वरूप चिदाभास रूप में जो जीवात्मा है उस जीवात्मा की सत्ता को ही प्रधान करके मानते हैं और नो अपने आप को पहचानो इस भाव को धारण करके जीवात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं आत्म साक्षात्कार उनका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार के लिए योगी जन पहले अष्टांग योग करके सभी शेष सभी का चिंतन करते हैं सभी ईश्वर का चिंतन करके उसकी बीजता को हटा करके फिर निर्वीज जो निराकार है उसका चिंतन करते हैं फिर निराकार का ही एक भाग होकर के जीवात्मा है इसलिए योग का मुख्य लक्ष्य है अपने जीवात्मा के स्वरूप को पहचानना ईश्वर की भक्ति वहां पर मुख्य लक्ष्य नहीं है ईश्वर की भक्ति साधन है लक्ष्य है जीवात्मा के स्वरूप को पहचान आत्म स्वरूप का बोध अविप्लव विवेक ख्याति जहां पर कोई भ्रम न रहे ऐसी विवेक की ख्याति ईश्वर ही कारण है इसको कहीं पहचाना अपने स्वरूप जीवात्मा उसके स्वरूप को निरुपाधि रूप में जीवात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना यह योग का लक्ष्य है परंतु तो योग का लक्ष्य जहां जीवात्मा आत्म स्वरूप का बोध है वहां ब्रह्म में लीन हो जाना और ब्रह्म स्वरूपता प्राप्त कर लेना यह वेदांत का लक्ष्य है तो योग का ही एक अगला जो पक्ष है अगला पक्षे वेदांत है जिसमें ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ बचे ही नहीं ब्रह्म हो गए ठीक है ब्रह्म ब्रह्म का का नहीं मिला या स्वरूप है की प्राप्ति नहीं है क्योंकि ब्रह्म प्राप्त हो जाने में पहले ही जितनी भी उपाधि है उनका लय हो गया उपाधि तो पहले ही छूट गई तो मन बुद्धि है नहीं इंद्रिया है नहीं फिर तो आस्वादन कैसे करेंगे क्योंकि उपाधि का तो ले हो चुका है तो सुख हो सुख का भोजपा नहीं हो हाँ, ऐसे सुख का क्या लाभ ब्रह्म बन जाए परंतु तो ब्रह्म का पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं है ऐसे ब्रह्म प्राप्ति का क्या लाभ ऐसी स्थिति में यदि किसी ने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है चरणों का आश्रय ग्रहण किया है तो योग माया जी उसे कृपा करके पार्षद स्वरूप भी प्रदान कर देंगी वैकुंठ में श्री गोलोक में उसे पार्षद स्वरूप भी प्रदान कर देंगी संसार की निवृत्ति ज्ञानी की भी हो गई और संसार की निवृत्ति भक्ति की भी हो गई परंतु भक्त को एक बेनिफिट है एक लाभ है ज्ञानी को लाभ नहीं है ज्ञानी तो ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया योगी ने आत्म को पहचान लिया ज्ञानी आत्मा के भी मूल अंश ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया परंतु ब्रह्म के माधुर्य का पूर्ण आस्वादन प्रकट आस्वादन उसको प्राप्त नहीं हुआ ऐसी स्थिति में वो भी अधूरा रह गया पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए यदि श्री लीला शक्ति श्री योगमाया शक्ति उस मुक्त जीव को कृपा करके यदि पार्शन देह प्रदान कर दें और चिन्ह में ट्रांसीडेंडल सेंसिस ट्रांसीडेंडल स्वरूप यदि उसको प्रदान कर दें चिन्ह में इंद्रिया उसको मिल जाए चिन्ह में उसको देह मिल जाए तो उसके द्वारा श्री कृष्ण का वह आस्वादन प्राप्त करेगा इसलिए भक्तगण न आत्म स्वरूप के बोध में जाकर के पूर्ण हो जाते हैं न ब्रह्म के स्वरूप को पहचान करके सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है सारी वस्तुएं उसका ही ब्यूह होकर के विराजमान है उसका वैभव होकर के विराजमान इतने भी उनको संतोष नहीं होता है वे चाहते हैं परम उपास्य श्री कृष्ण का माधुर्य स्वाद हो और माधुर्य स्वाद नहीं है मिश्री हो मिश्री का कोई खाने वाला नहीं हो किस काम का किस काम की मिश्री इसलिए वे चाहते हैं कि हमको परिकर के बीच में जन्म प्राप्त होकर के कृष्ण माधुर्य का आस्वाद प्राप्त हो इस माधुर्य के आस्वाद को प्राप्त करने के लिए वे योग माया का आय करते हैं और योग माया जी जब कृपा करके उनको पार्शद करती हैं तब पार्शद प्रदान करके पुष्टि पुष्टि दे प्राप्त करके माने गुरुजनों की कृपा से नित्य परकर की कृपा से प्राप्त होने वाला जो मंजरी स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करके परकर के स्वरूप को प्राप्त करके जब श्री कृष्ण का आस्वादन प्राप्त किया गया है तब उनके साधन सार्थकता प्राप्त होगी अन्यथा साधन की पूर्ण सार्थकता प्राप्त नहीं होगी इसलिए संबंध तत्व के रूप में शास्त्र कहीं इंडिकेटर है परंतु इंडिकेटर कौन है तीन चीजें हमारे सामने दिख रहा है जगत क्या ये परम परम उपास से है ना जगत को उपास्य मान नहीं सकते हैं क्योंकि जगत सुख दुख मोहन से युक्त होकर के विराजमान है जगत अभिशुद्ध है क्षय है आत्शय इसे युक्त है तीन दोष हैं जगत में इसे जगत उपास्य हो नहीं सकता है अभिशुद्ध का मतलब है कि सुख के साथ में दुख भी जोड़े हुए हो गया अविशुद्ध क्षय का तात्पर्य है चाहे यहां का चाहे स्वर्ग सब सब एक चीज है जगती है जगत में सब कुछ आ गया ये समझ रहे जगत माने ये जगत और जगत यह भी दुख से युक्त है और स्वर्ग इत्यादि जो है वो भी अभिशुद्ध है शुद्ध नहीं है वहां पर भी दुख है किसी ने ज्यादा पुण्य किया तो सुंदर सा महल मिल गया सुंदर सी अप्सरा मिल गई सुंदर सा विमान मिल गया किसी ने कम पुण्य किया वहां पर भी टूटा फूटा कोई महल मिल गया कोई काली अप्सरा भी मिल जाएगी, वहां पर भी टूटा फूटा विमान मिल जाएगा कील लेकर के ठोकते रहो <laughs> मरम वहां पर भी ये ईशा कहीं न कहीं बनी रहेगी कि इसके पास ने ज्यादा क्यों मेरे पास ने कम क्यों सबकी हालत खराब वहां पर भी खराब है तो सही है अभिशुद्ध वो जो सुख है वो सुख भी शुद्ध नहीं है अभिशुद्ध क्षय फिर जितना पुण्य है तब तक स्वर्ग है इसके बाद में चलो बेटा पुनः पुनः निष्को भावो फिर नीचे आओ अभिशु माने दुख भी है ईर्ष्या भी है और फिर क्षय भी है और अतिशय्य मान स्वर्य की जो प्रशंसा की गई वो भी अतिशय प्रशंसा है उसमें भी अतिशय का दोष लगा हुआ है, कि अजी, देवता, तो अजर है अमर है देवता बात है अजर अमर है देवता को भी बीमारी होती है अग्नि अग्निदेवता को अचीर्ण हो गया खाना बंद कर दिया तब श्री कृष्ण की शरण आए कृष्ण ने जब खांडव बंद दिया तब जाकर के अग्नि देवता की अजीर्ण पूर्ण हुआ तो देवता भी बीमार पड़ते हैं देवता जो है भी मरते हैं देवाशुसंग्राम में अनेक देवता मर गए तो हमारी तुलना में तुलनात्मक दृष्टि से उनको रोग नहीं है तुलनात्मक दृष्टि से उनकी मृत्यु नहीं है इसलिए उनको कह दिया कि अजय अमर तत्यता अजर अमर बेबी नहीं है स्वर्गी ही मर, मरने वाला है स्वर्गी समाप्त तो होने वाला है तो फिर स्वर्ग के निवासनों का क्या कहना वे तो मरेंगे मरेंगे इसलिए जगत यह उपास्य नहीं है चलो जगत की बात पूरी हुई अब दूसरी चीज आती है जीव क्या जीव उपास से है बोलो जीव भी उपास से नहीं हो सकता क्योंकि जीव सीमित है आणु है मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूं संपूर्ण जगत की जीव मैं न संपूर्ण जगत का प्रलय कर सकता हूं तो सृष्टि और प्रलय के सामर्थ्य जो है उसके अतिरिक्त जीव में सचित आनंद रूपता है उसकी सचित आनंद रूपता कहीं सीमित है फिर जीव में जो ईश्वरता है वो ईश्वरता भी कहीं ना कहीं सीमित है। ऐसी स्थिति में जगत परम परम्परम उपास्य जीव भी परम परम उपास्य नहीं हो सकता है क्योंकि जीव अणु है जीव की ईश्वरता भी सीमित है और जीव जो है वह सृष्टि और संहार इनको कर सकने में सर्व सृष्टि सर्वसृष्टि सर्वसौहार कर सकने में जीव समर्थ नहीं है एक छोटे से मैटर को हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते भौतिक विज्ञान एक सामान्य एक सामान्य सिद्धांत भौतिक विज्ञान का है कि वस्तु तो अपने रूप का परिवर्तन करती है वस्तु तो नष्ट नहीं होती है जो ठोस है वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा ध्रम गैस में परिवर्तित हो जाएगी गैस ध्रुव में परिवर्तित हो जाएगा गैस द्रव कहीं ठोस में परिवर्तित हो जाएगा वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है वस्तु का कहा किसी तरह से डिमोलिश वस्तु को नहीं किया जा सकता एक सामान्य सिद्धांत तो जब हमें एक छोटी छोटी वस्तुओं को भी सृष्टि या उनका संहार कर सकने की सामर्थ्य नहीं है तो जीव उपास नहीं हो सकता तीन वस्तुएं थी एक था जगत जगत जड़ है इसलिए उपास्य नहीं जीव उपास्य इसलिए नहीं क्योंकि उसकी सीमाएं बहुत सीमित है इसलिए अंत में जीव और जगत इन दोनों के ऊपर नियंत्रण करने वाली जो वस्तु है वो तो नियंत्रण करने वाली वस्तु कौन सी होगी वो तो नियंत्रण करने वाली वस्तु ईश्वर ही है वो ईश्वर ही एकमात्र उपास्य होकर गए ब्राजमान अत संबंध का तात्पर्य है शास्त्र के द्वारा भगवान का वर्णन किया गया शास्त्र हो गए शब्द और भगवान हो गए अर्थ तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है उस संबंध का जहां स्थापन हो शब्द के द्वारा शास्त्र रूपी शब्द के द्वारा प्राकृत शब्द नहीं शास्त्र रूपी शब्द के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय स्थापित है उस प्रतिपाद्य विषय को ही हम संबंध कहेंगे अब वो संबंध तीन प्रकार का बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं समय हो गया वो जो परतत्व है वो परतत्व तीन प्रकार का ब्रह्म परमात्मा और भगवान बदंत तत्व विदस्त तत्व तत तो यद ज्ञान मध्वयम ब्रह्म भगवान शब्द थे ब्रह्म परमात्मा और भगवान ब्रह्म का तात्पर्य है श्री शंकराचार्य भगवत ब्रह्म की परमाशा देते हैं कि ब्रह्म किसको कहेंगे सामान्य ब्रह्म का ऐसा है इस रूप में पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता उसका वर्णन करने में क्योंकि वो अनंत है इसलिए उसका वर्णन कहीं निषेध मुख से ही किया जाएगा इसलिए शंकाचार्य की एक व्यवस्था है कि वे ब्रह्म का जब वर्णन करते हैं तो वे भाग लक्षणा के द्वारा ब्रह्म का वर्णन करते हैं लक्षणा के द्वारा अविधा के द्वारा वर्णन न करके भाग लक्षणा के द्वारा वर्णन करते हैं क्योंकि लक्षणा में भाग लक्षण अपनाने पर वस्तु भी बनी रहेगी और उसकी सीमितता भी नहीं आएगी अन्यथा यदि केवल निषेध होगा भाग लक्षण नहीं अपनाएंगे निषेध करेंगे तो बौद्धों का शून्यवाद हो जाएगा और यदि उसका वर्णन करेंगे कि वो ऐसा है तो बिल्ड सीमित हो गया भैया मरे इधर कुआं उधर खाई यदि निषेध करोगे तो वो शून्य हो जाएगा और यदि उसका वर्णन करोगे तो वो सीमित हो जाएगा सीमित कहने से शास्त्र कुपित हो जाएंगे कि वो असीम है जब भी कोई स्वरूप का वर्णन किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं देश और काल इनसे परिच्छेद हो जाएगा इससे शंकराचार्य निषेध मुख से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं अपने शारीरिक भाष्य में ब्रह्म सूत्र में कि ब्रह्म किसका नाम बोले परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाव अभावत्त ये ब्रह्म की परिभाषा कि जो किसी चीज से ढका हुआ नहीं हो नकारात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं और सामान्य माने ब्रह्म जैसा कोई दूसरा नहीं है सूर्य जैसे एक है सूर्य को चमकाने के लिए दूसरी सूर्य की जरूरत नहीं है इसलिए वह सामान्य भी नहीं है सामान्य होगा तर्व जबकि एक से फीचर्स कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों में मिले गले में खाल लटक रही है ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं तब हम कह देंगे गाय जाति गो जाति अकेला होगा तो जाति निकल आएगी जाति के लिए जरूर अधिक वस्तु चाहिए तब जाकर के एक से गुण जहां नृत्यत्व सती अनेक संवेदित जातित्व जो वस्तु नित्य हो और अनेक में एक से गुण विद्यमान हो उसका नाम जाति है तो वो जाति ब्रह्म की जाति हो नहीं सकती है तो ब्रह्म जाति भी नहीं है इसलिए सामान्य, ये दो वैष्णव ने कहा ठीक है आपकी परिभाषा सही है पंत इसने एक बार जोड़ो इसको निषेध मुख से नहीं अन्य मुख से यदि करने के लिए बैठेंगे तो आप जो सगुण में दोष लिख रहे हैं कि वो सीमित हो जाएगा सीमितता का दोष नहीं आएगा इसमें हम एक कंडीशन जोड़ देते हैं और वो कंडीशन क्या है अचित्य अचिंत अच्चिन्ति को मांग लेंगे तो भगवान में विरुद्ध धर्माश्रयता आ जाएगी भगवान में सारी गुण आ जाएंगे तो जो वर्णन किया जा रहा है वो मायक करके उसको हटाने की जरूरत नहीं होगी आपको जो कुछ भी वर्णन है श्री शंकराचार्य भगवत वे वो सारे वर्णन को फिर भ्रम करके हटाना चाहेंगे परंतु भ्रम करके हटाने की जरूरत नहीं होगी उसको कहीं स्थापित करने के लिए कहीं अचुत शब्द जोड़ने पर जो सारे जो शंकाएं हैं सारे जो दोष आ रहे हैं उन सबों का निराश हो जाएगा शास्त्र ने जैसे वर्णन किया शास्त्र ने उनको सगुण करके भी वर्णन किया उनकी मूर्ति वर्णन की इसको भी स्वीकार करो और अचुति के कारण विरुद्ध भगवान में आ जाएगी तो संबंध तत्व रूप में श्री भगवान ही सर्वोत्तम है बदंत तत्व तत्व यद्याम ब्रह्मेती परमात्मे भगवान शब्द थे ब्रह्म परमात्मा भगवान ब्रह्म उसे कहेंगे जो परिचय सामान्य से अत्यंत आब। आवृत नहीं है और अचरित शक्तियों से युक्त है उसका नाम हुआ ब्रह्म जहां उस ब्रह्म की दो शक्तियां सामने प्रकट होने लगे तो उसको हम कहेंगे परमात्मा एक तो सर्व साक्षी और एक सृष्टि पालन संहार करने वाला दो गुण प्रकट हो जाए तो उसी का नाम हो जाएगा परमात्मा और जहां ब्रह्म रूपता भी है परमात्मा रूपता भी है और साथ के साथ में भी है ऐसा जो स्वरूप है उसको हम कहेंगे परमात्मा मां के तीन बच्चे थे कहा बेटा बाजार में देख के आना आम आए कि नहीं एक लड़का गया उसने आम को उठा के देखा केवल के रखा हुआ देखा देखा लौट आया मां पूछा आम आम मिले बोले हाँ, रखे हुए थे दूसरा बच्चा गया उसने आम को उठा करके देखा, कोमल था ना पिचका हुआ और ना बहुत ज्यादा काला बड़ा सुंदर सुगंग भी बड़ी थी रंग भी बहुत अच्छा था और उसने उलट पोलट करके सुन करके आम को वहीं के वहीं रख दिया और लौट करके चला आया माँ ने पूछा बेटा क्या आम, ला? हाँ, आम, आम लाया आम आम मैंने देखा तीसरा बच्चा लेकर सुधार करके ठाकुर जी को भोग लगाया जब खाया तो बड़ा स्वाद आया तीनों ने आम पाए जिसने आम देखा उसने भी आम पाया जिसने आम सुन्हा उसने भी आम पाया और जिसने आम चाखा उसने भी आम पाया पंत पाना पाना एक नहीं है ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों एक हैं पंत भगवान रूप में जो आस्वादन प्राप्त होता है वह ब्रह्म रूप में नहीं है वह परमात्मा रूप में योगियों को नहीं है ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है कृष्ण कृष्ण के भी किस रूप का हम ध्यान करें बोले कृष्ण के भी गोविंद रूप में जैसी माधुर्य है वैसा माधुर्य कहीं दूसरी जगह नहीं उस गोविंद की भी अपेक्षा सर्वोत्तम माधुर्य का प्रकाशन कहां है बोल गोपी जन बल्धम उसमें सब संपूर्ण माधुर्य का परिपूर्ण प्रकाशन है तो जो सत्ता और आनंद रूप होकर के ब्रह्म रूप में विराजमान है वो कृष्ण उस कृष्ण का ही कहीं स्पेसिफिक जो स्वरूप है वो है गोविंद कि जो गायों को चराते हुए नंद बाबा का पुत्र होकर के विराजमान है उसके भी माधुर्य का सर्वोत्तम स्वरूप कहीं प्राप्त है तो वो सर्वोत्तम है गोपी जन्म श्री गोपी मानी राधिका वे राधिका ही अनेक अनेक यूेश्वरियों के रूप में गोपियों के रूप में अपने आप को प्रकट करती हुई विराजमान अतः गोपी जन शब्द का तात्पर्य हुआ श्री राधिका अनेक रूप धारण करके जो अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को प्रकट कर रही हैं उन राधिका के बल्लभ होकर के राधिका कांत होकर के जो विराजमान है वही कृष्ण का मधुरतम स्वरूप है मंत्र मंत्र वह मूल होकर के विराजमान शिवन महाप्रभु ने दशाक्षर मंत्र ही प्राप्त किया उसके वैभव रूप में गोविंद और कृष्ण ये भी विराजमान है मूल जो वस्तु है वो दशाक्षर मंत्री विराजमान है उस दशाक्षर मंत्र में संबंध तत्व के रूप में श्री कृष्ण उन शब्द की व्याख्या की श्री मदन मोहन के रूप में अवधेय तत्व के अधिष्ठात्री देवता के रूप में श्री गोविंद रूप में और प्रयोजन तत्व के अधिष्ठात्री देवता के रूप में श्री गोपीनाथ के रूप में वंदना की गई और उन्हीं तीनों श्लोकों को गोविंद श्री मदन मोहन श्री गोविंद और श्री गोपीनाथ इन तीनों की वंदना कर रहे हैं बोलो श्री राधा गोविंद देव की जय श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय श्री गोपीनाथ प्रभु की जय निताय हरि गो जय जय श्री राधे श्या गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय गिताय गौर हरि श्राधे जय जय